श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उन्नीस नौ अगस्त अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक अनुभव तथाजी मातृऋण श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में राखाल मास्टर आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं दिन के तीन चार बजे का समय होगा श्री रामकृष्ण के गले की बीमारी की जड़ जमने लगी है तथापि दिन भर वे भक्तों की मंगल कामना करते रहते हैं किस तरह वे संसार में बद्ध न हो किस तरह उनमें ज्ञान और भक्ति हो ईश्वर की प्राप्ति हो इसी की चिंता किया करते हैं श्री उत्तराखाल वृंदावन से आकर कुछ दिन घर पर थे आजकल वे श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं लाटू हरीश और रामलाल भी श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं श्री माता जी श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी भी कई महीने हुए श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए देश से आई हुई हैं वे नौबत खाने में रहती हैं सोकातुरा ब्राह्मणी कई रोज से उनके पास रहती हैं श्री रामकृष्ण के पास द्विज द्विज के पिता और भाई मास्टर आदि बैठे हुए हैं आज 9 अगस्त है अठारह द्विज की उम्र 16 साल की होगी उनकी माता के निधन के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है द्विज मास्टर के साथ प्राय श्री राम कृष्ण के पास आया करते हैं परंतु उनके पिता को इससे बड़ा असंतोष है द्विज के पिता श्री राम कृष्ण के दर्शन के लिए आएंगे यह बात उन्होंने बहुत दिन पहले ही कही थी आज इसीलिए आए भी हैं वे कलकत्ते के किसी विदेशी बनिया के ऑफिस के मैनेजर हैं श्री रामकृष्ण द्विज के पिता से आपका लड़का यहाँ आता है इससे आप कुछ और न सोचिएगा मैं तो कहता हूँ चैतन्य प्राप्त करके संसार में रहो बड़ी मेहनत के बाद अगर कोई सोना पाले तो वह उसे चाहे मिट्टी में गाड़ रखे संदूक में बंद कर रखे अथवा पानी में रखे सोने का इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं मैं कहता हूं अनासक्त होकर संसार करो हाथों में तेल लगाकर कटहल काटो तो हाथ में दूध न चिपकेगा कच्चे मैं को संसार में रखने पर मन मलिन हो जाता है ज्ञान लाभ करके संसार में रहना चाहिए पानी में दूध को डाल रखने पर दूध नष्ट हो जाता है परंतु उसी का मक्खन निकालकर पानी में डालने पर फिर कोई झंझट नहीं रह जाती के जी हाँ, पिता, जी हां, श्री राम कृष्ण आप जो इन्हें डाटते हैं इसका मतलब है समझता हूं। आप इन्हें डरवाते हैं ब्रह्मचारी ने सांप से कहा तू जो बड़ा मूर्ख है तू तो बड़ा मूर्ख है मैंने तुझे बस काटने के लिए ही तो मना किया था फुफकारने के लिए नहीं तूने अगर अगर फुफकारा होता तो तेरे शत्रु तुझे मार ना सकते इसी तरह आप जो लड़कों को डांटते हैं वह केवल फुफकारना ही है द्विज के पिता रहे हैं। लड़के का अच्छा होना पिता के पुण्य के लक्षण है अगर कुएं का पानी अच्छा निकला तो वह कुएं के मालिक के पुण्य का चिन्ह है बच्चे को आत्मज कहते हैं तुम में और तुम्हारे बच्चे में कोई भेद नहीं एक रूप से बच्चा तुम्ही हुए हो एक रूप से तुम विषयी हो ऑफिस का काम करते हो संसार का भोग करते हो एक दूसरे रूप से तुम ही भक्त हुए हो अपने संतान के रूप से मैंने सुना था तुम घोर विषयी हो परंतु बात ऐसी तो नहीं है साहस्य यह सब तो तुम जानते ही हो परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शायद तुम बहुत अधिक सतर्क हो इसीलिए जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर तुम सिर हिला हिला कर अपनी राय देते हो ध्वज के पिता मुस्कुराते हैं यहां आने पर तुम क्या हो यह, यह लोग समझ सकेंगे पिता का स्थान कितना ऊंचा है माता पिता को धोखा देकर जो धर्म करना चाहता है उसे क्या खाक हो सकता है आदमी के बहुत से ऋण है पितृण देवऋषि ऋण इसके अतिरिक्त मातृ ऋण भी है फिर स्त्री के ऋण का भी उल्लेख है इसे भी मानना चाहिए अगर वह सती है तो पति को अपने मृत्यु के बाद उसके भरण पोषण के लिए व्यवस्था कर जानी चाहिए मैं अपनी माँ के कारण वृंदावन में न रह सका जो ही याद आया कि माँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में है फिर वृंदावन में मन न लगा मैं इन लोगों से कहता हूँ संसार भी करो और ईश्वर में भी मन रखो संसार छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता यह करो और वह भी करो पिता मैं उससे यही कहता हूँ कि वह लिखना पढ़ना भी करे आपके यहाँ आने से मैं मनाई तो नहीं करता परंतु लड़कों के साथ हंसी मजाक के में समय नष्ट न किया करें श्री रामकृष्ण इसमें अवश्य ही संस्कार था इसके दूसरे दो भाइयों में वह बात न होकर इसी में क्या क्यों पैदा हुआ जबरदस्ती क्या तुम मना कर सकोगे जिसमें जो कुछ है वह होकर ही रहेगा पिता हाँ यह तो है श्री रामकृष्ण द्रिज के पिता के पास चटाई पर आकर बैठे बातचीत करते हुए एक बार उनके देह पर हाथ लगा रहे हैं संध्या हो आई श्री राम कृष्ण मास्टर आदि से कह रहे हैं इन्हें सब देवता दिखा ले आओ अच्छा रहता तो मैं भी साथ चलता लड़कों को संदेश देने के लिए कहा द्विज के पिता से कह रहे हैं ये कुछ जलपान करेंगे कुछ जलपान करना चाहिए द्विज के पिता देवालय देखकर बगीचे में जरा टहल रहे हैं श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भूपेन द्विज और मास्टर आदि के साथ आनंदपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं कौतुक करते हुए भूपेन और मास्टर की पीठ में मीठी चपत मार रहे हैं द्विज से हंसते हुए कह रहे हैं ऐसा कहा मैंने तेरे बाप से संध्या के बाद द्विज के पिता श्री कृष्ण के कमरे में फिर आए कुछ देर में विदा होने वाले हैं द्विज के पिता को गर्मी लग रही है श्री कृष्ण अपने हाथों से पंखा झल रहे हैं द्विज के पिता विदा हुए श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए